श्रेष्ठ पुरुषों की निंदा सुनकर जो तुरंत वहां से उठकर दूसरे स्थान पर नहीं चले जाते, वे प्रतिष्ठाहीन मानव पाप के भागी होते हैं। गिरिराज का वचन सुनकर विजय वटरूप धारी रुद्र से सहसा कुपित होकर बोली, ब्रह्मचारी जाओ, जाओ यहां से। अब तुम्हें यहां एक शब्द भी नहीं ठहरना चाहिए, विजय � बड़ी कुशल थी, उसने इस प्रकार फटकार कर विवाद करने वाले वटुरुप धारी शिव को विदा कर दिया। वे तत्काल अंतर ध्यान हो गए। संपूर्ण सखियों में से किसी ने नहीं देखा कि वे कहां चले गए। तदनंतर भगवान महिष्वर पार्वती जी के सामने अपना वास्तविक स्वरूप धारण करके फिर से ऐसा प्रकट हो गए। ध जब अपने ध्यानगत स्वरूप को ढो रही थी उसी समय उनके हृदय स्थिति देवता बाहर दिखाई देने लगे विशाल नेत्र वाली सुशीला गिरिजा ने आंख खोलकर देखा तो सर्वलोक लोक महेश्वर देव देवेश्वर शिव सामने दृष्टिगोचर हुए उन कैलाश निवासी शंकर की दो भुजाएं एक मुख और अद्भुत स्वरूप था मस्तक पर जटाओं का जूड़ा बना हुआ था उसमें चंद्रमा की कला शोभा पा रही थी भगवान ने हाथी का चमला पहन रखा था उनके कानों में कुंडल के स्थान पर महाभाग कमल और अश्वतर ये दो नाग विराज रहे थे परम कांतिमान सर्पराज वासुकी को हार बना लिया गया उनके हाथ में बड़े-बड़े सर्पों की ही कंगन पड़ी थी जो बड़ी शोभा दे रही थी इस प्रकार रुद्र ने सर्पों के आभूषण बनाई थी ऐसा स्वरूप धारण कर भगवान शिव पार्वती के सामने खड़े हुए और शीघ्रता पूर्वक बोले কল্যাणी तुम वर मांगो उस समय सती साध्वी पार्वती को बड़ी लज्जा उन्होंने शंकर से कहा देवेश आप मेरे सनातन स्वामी हैं क्या आपको पहले की घटना का कुछ स्मरण है प्रभु मैं वही सती हूं जिसके लिए आपने दक्ष यज्ञ का विनाश किया था वही आप इसलिए महेश्वर आप मेरी एक प्रार्थना स्वीकार करें आपको ऋषियों के साथ हिमवान के पास जाना चाहिए और उनसे मेरे लिए याचना करनी चाहिए मेरे पिता हिमवान आपकी आज्ञा का पालन करेंगे इसमें संदेह नहीं कि पूर्व काल में जब मैं दक्ष की कन्या थी उस समय भी मेरे पिता ने ही मुझे आपकी सेवा में समर्पित किया था महाभाग हमारा और आपका लगा देवताओं की कार्यसिद्धि के लिए हो रहा है तब महादेव ने पार्वती से हंसते हुए कहा देवी अहंकार रूप प्रगति से मैं उत्पन्न हुआ मैं से तामस अहंकार की उत्पत्ति हुई तामस अहंकार से सर्वव्यापी आकाश प्रकट हुआ आकाश से वायु वायु से अग्नि की उत्पत्ति हुई अग्नि से जल और जल से पृथ्वी हुई सुमुखी पृथ्वी आदि भूत तथा भौतिक वस्तुएं जो भी दृष्टि में आती हैं उन सब को नश्वर समझो अविनाशी तो आत्मा ही है जो एक होकर भी अनेकता को प्राप्त हुआ है निर्गुण होकर भी गुणों से आवृथ हो रहा है जो सदा अपने ही प्रकाश किंतु इस समय दूसरे से प्रकाश ग्रहण करने वाला बन गया है स्वतंत्र होकर भी परतंत्र सा हो गया है देवी प्रकृति रूप से तुमने ही महत्तत्व को प्रकट किया है यह संपूर्ण मायामय जगत तुम्हारी द्वारा ही रचा गया है तीनों गुणों का कार्य तुमने ही प्रकट किया है तुम ही त्रिगुणमय सूक्ष्म प्रकृति हो तुम्हारे सब व्यापारों का साक्षी मात्र हूं मैं हिमालने के पास नहीं जाऊँगा उनसे किसी प्रकार याचना नहीं करूँगा क्योंकि किसी के सामने दीजिए ऐसा वचन हो से निकालने पर पुरुष उसी शब्द लघुता को प्राप्त हो जाता है ऐसा कहकर भगवान शिव अपने स्थान को चले गए तदनंतर हिन्दुआन अपनी धर्मपत्नी मै Dusser parvottor k satt där. Parvati Jini när de Utkar dem, så stod de upp och stod och kramade sina föräldrar Pucha bröder och kramade sina föräldrar och bröder och kramade sina föräldrar och bröder och kramade sina föräldrar आराधना की है मेरा वह महान कार्य जो अन्य सब लोगों के लिए अत्यंत दुर्लभ है आज सिद्ध हो गया महादेव जी संतुष्ट होकर यही मेरा वरण करने के लिए पधारी थी किंतु जब मैंने यह कहा कि मेरे पिता की अनुपस्थिति में इस समय आप मेरा पालीग्रहण कैसे कर सकते हैं तब वे जिस मार्ग से आए थे उसी से लौट गए पार्व यह बात सुनकर कर बंधु बांधव सहित धर्मात्मा हिमवान को बड़ी प्रसन्नता हुई वे अपनी पुत्री से बोले अब हम सब लोग घर को चले उस समय सब लोग एकत्रित हो पार्वती को सब ओर से घेर कर खड़े हो गए और उनकी प्रशंसा करने लगे तदंतर हिमवान पार्वती को अपने घर ले आए देवता लोग भी बजाने लगे उनके और तुर्य भी बज इस प्रकार अपने पिता के घर में आई हुई पार्वती उत्कृष्ट तेज से शिशुपित होने लगी वे मन ही मन सदा भगवान शिव का चिंतन करती रहती थी श्रेष्ठ देव का भी उनके प्रति पूज्य भाव रखते थे सब ऋषियों का आगमन शिव के साथ पार्वती के विवाह का मिश्चे समस्त देवताओं का शिव की व्रत में आगमन हिमवान द्वारा स्वागत तथा मंडप में कन्यादान की तैयारी लोमजी कहते हैं तदनंतर भगवान महेश्वर की भेजे हुए सब त्रिशिगण सहसा हिमवान के पास आए उन्हें आया देख हिमवान के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्हें शीघ्र उठकर Uns alls välkomstskar kya, fyr mästak jukakar vi ne purvak pucha, mähershio, aap log kässe padhare hän, apne agman kaa karan batalaiye, tab saptrishio ne kaa. Pratviraj, ham log bhagwan shiv ke bhijwe hän, yahan aap hi ke paas aay hän, ko dekna hi, hamari aane ka udishya hän. Atahe, हमें दिखाइए बहुत अच्छा कहकर हिमवान ने पार्वती को वहाँ बुलाया और सब से हँसते हुए कहा यही मेरी कन्या है किंतु इस समय मुझे आप से एक विशेष बात कहनी है जो तपस्यियों में सबस्वेस्त है परम विरक्त है और कामदेव का नाश करने वाले हैं जिन्होंने काम के शरीर को जलाकर उन्हें अनंग बना � अब विवाह के इच्छुक कैसे हो गए जो अधिक समीप या अधिक दूर रहने वाले हो, अपने से अत्यंत धनी अथवा सर्वथा निर्धन हो, जिसकी कोई आजीवी का ना हो, तथा जो मूर्ख हो, ऐसे पुरुषों को कन्या देना अच्छा नहीं माना गया है, जो मूर्ख विरक्त स्वयं अपने को बड़ा मानने वाला रोगी तथा परमादि हो, ऐसे अथे मुनिवरो आपके साथ 말미암아ती विचार करके ही मुझे महादेव जी को अपनी कन्या देनी है यही मेरा उत्तम निश्चय है तब महर्षि ने कहा जिन्होंने तीव्र तपस्या की है और उस तप के द्वारा भगवान शिव की आराधना की है उन पार्वती देवी के ऊपर आज भगवान शिव बहुत प्रसन्न है पर्वतराज तुम्हें पार्वती महिमा का थोड़ा भी ज्ञान नहीं है अतः तुम हमारी बात मानो अपनी पुत्री पार्वती को परमात्मा भगवान शिव की सेवा में दे दो पवित्र आत्मा ऋषियों का यह वचन सुनकर गिरिराज हिमवान बड़ी उत्तावली के साथ समस्त पर्वतों से बोले